जय गोविंद गो श्री राधारम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गो जय जय श्रिराधार्मण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय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 राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलबावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय यस्यास्य कमलगलतम ममतम वाग्म मम तम नव लक्षण लक्षतम नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत्दय प्रेरणया तो बराक रूपोपी तस्य हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् श्री वैष्णवा श्रीप साग्र सह गणरघुनाथन्वित तम, -तम सजीव साइतम सवदूत परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गणलताी श्री विशाखान्विता आजान लंबितुजौ कनक तो संकर्तन पितर कमलायताक्ष विश्वभरौर युगधर्मौ बंदे जगत्प्रियकुणता कर उल्ल बल्लव ललनाधर पल्लव पानोत्कृली शुकोल नारायण नमस्कृत नरम चोत्तम दिवीं सरस्वती व्या कतो जयमीरि वाशाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाबराशे हे रूप गत जनईक दया को हे भट्टुम सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कृतमंद मते दया बृंदावन बिहारी लाल परम मंगल श्री राधा श्री रस्ल सरकार उनके बिलास की महिमा का गायन कर रही एक सौ चौलीस श्लोक मिथो भंगी कॉटि प्रबह अनुरागामृत रसोत्तरंग्रूभंग क्षुभित बहि हो, नेत्रम होदा विचित्रम नेत्रयत विलासम तत्कुंजे तत्कुंजयत नव कैशोर मिथुन जयत नव कैशोर मिथुनम श्री युगल सरकार नव कैशोर जो युगल उनकी जय हो जय हो ये सर्वोद्ध रूप में विराजमान सर्वोत्तम रूप में विराजमान मिथो भंगी कोटि प्रवाहत अब ये नव कैशोर मिथुन कैसा है सुप्रियालाल कैसे हैं उसको बता रहे हैं कि मिथहा भंगी कोटि प्रवाहत एक दूसरे के ऊपर हाव भाव इनकी भंगिमाओं की करोड़ों करोड़ों भंगिमाओं का प्रचार करने वाले मत भंगी कोटी प्रभात जो हाव भाव हिला इनकी भंगिमा उन भंगिमाओं की कोट कोट भंगिमाओं को एक दूसरे के ऊपर जो मिथा माने परस्पर प्रभात माने प्रचारित कर रही और <laughs> रागा अनुरागामृत महो रागा हा अनगामृत रसोत्तरंग ध्रुभंग क्षुभित राग अमृत की जो रसतरंग है वे रस तरंग भोहों के माध्यम से कहीं प्रभावित हो रही जैसे वायु के द्वारा जल की तरंगें प्रभावित होती हैं इसी प्रकार हाँ, खोल, दो। हाँ लाइट नहीं है वो मंडोल का अनुरागाम जो रस उस अनरागामृत रस की तरंग वे ध्रूभंग क्षोभित भू के नाचने से क्षुभित होती हुई विराजमान हो रही है तो रसकी अपूर्व तरंगें भो के माध्यम से जैसे चलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो भो का नाचना वही तरंगों का ऊंचा नीचा होना है परस्पर एक दूसरे के ऊपर में कटाक्ष पात करते हुए विराजमान हो रहे हैं वही अभ्यंतरम अहो मदा नेत्रम जो भीतर और बाहर दोनों ही तरह से क्षुभित हो रहे हैं माने उनके बाहर भी चेष्टाएं हो रही हैं और हृदय में भी चेष्टाएं इस युगल के हो रही हैं मदा नेत्रम उनके नेत्र मद में नाच रहे हैं और रत्कला वे विलास को कहीं प्रकट कर रहे हैं रत्कला के रथकला विलास को वे प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं ऐसे जयते थे नव कैशोर मिथुनम ये नव किशोर मिथुन उसकी जय हो जय हो वोर की जो के बिलास माधुरी है उस बिलास माधुरी का यहां वर्णन कर रही है के हाव भाव हेला ये रसरूपी समुद्र की जैसे लहरें तो मिथो भंगी कोटी ऐसी करोड़ों करोड़ों भंगिमाओं को मिथामाने परस्पर वे प्रकट कर रही हैं प्रभात हृदय में शांत हृदय में जो वस्तु का दर्शन करके किसी चीज का दर्शन करके शांत हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ उस क्षोभ का नाम है भाव शांत हृदय में प्रथम विक्षेप वो प्रथम विक्षेप है भाव वो भाव ही जहां कहीं चेष्टाओं के रूप में कहीं प्रकट हो तो वही हाव कहलाता है भाव ही हाव हो जाता है तो मिथो भंगी कोटी शिवप्रिया जी के हृदय में लाल जी के प्रेम है एक शांत चित्त सरोवर है परंतु श्री लाल जी का दर्शन करके शाम सुंदर का दर्शन करके शिवप्रिया के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हुआ जो शांत चित्त था उस शांत चित्त में जो प्रथम क्षोभ उत्पन्न हुआ उसका नाम ही है भाव वह भाव ही कभी चेष्टाओं के रूप में मुख्य प्रसन्नता मुख्य मुस्कान नयनों की चंचलता इनके रूप में प्रकट हुआ तो वो भी कहलाया हाव तो वही हाव हुआ तो मिथो कोटि कोटि पर हाव भाव खेला। तो पहले भाव भाव के बाद में हाव हाव के बाद में फिर हेला उसका अत्यंत प्रकट रूप जो है वो वह है भाव है शांत सरोवर उसमें किसी ने एक कंकड़ डाला तो उसमें जैसे आवर्त आया किसी ने जोर से जला से हिलाया तो वही लहर अजब ऊंची और वही ऊंची तरंग के रूप में प्रकट हो जाए जैसे एक छोटी सी बीची फिर लहर फिर तरंग इनमें जैसे अंतर है ऐसे ही भाव हाव और इनमें अंतर है। हैल एक दूसरे का दर्शन करके मिथो भंगी कोटी उनमें हाव हाव हिला अपरूप से प्रकट हो रहे प्रभात अनुरागामसो तरंग और अनुराग के अमृत रस अनुराग ही एक अमृत रस है उस अमृ अम्रा, अनुराग रूपी अमृत रस की तरंग ऊंची ऊंची जो तरंग है वो तरंग उठ रही हैं अब वो तरंग उठ रही हैं ये कैसे पता लग रहा है बोल ये पता लग रहा है भ्रूभंग क्षुभित भौवों की जो भंगमा है उस भवों की भंगमा से वह तरंगे उठ रही हैं भौव की भंगमाओं के रूप में ऊंची तरंग कहीं प्रकट होती हुई प्रकट हो रही है मैने एक पूरा पूरा रूपक हो गया एक छोटी सी लहर उठी बीची फिर वही कहीं लहर उठी वही परंग के रूप में प्रस्तुत हो गई तो श्रीप्रिया जी लाल जी का दर्शन करके उनके हृदय में कहीं क्षोभ हुआ वो क्षोभ ही मुक्ति चमक के रूप में मुस्कान के रूप में नेत्रों की उत्फुल्लता नाक के नथुने जो है उनके फूलने के रूप में कहीं प्रकट हुई और वही और ज्यादा बढ़ करके भौव की जो नाचना है उन भावों के नाचने के रूप में ऊंची ऊंची तरंगों के रूप में कहीं प्रकट हुआ तो अनुराग रूपी अमृत रस की तरंग वे ही भौवों के माध्यम से प्रकट हुई और वही अभ्यंतर महो इस प्रकार शिवप्रिया जी के और लाल जी के भीतर भी और बाहर भी ये रसामृत की तरंग क्षुभित हो रही हैं मद आघूर्णम नेत्रम मद से उनके नेत्र आभूर्ण माने चक्कर खा रहे हैं और रचित विचित्रम रतकला वे विचित्र रतकला के विलास को प्रस्तुत करते हुए विराजमान हो रहे हैं विभिन्न जो रथकला के विलास हैं उन रतकला के विलास को प्रकट करते हुए वे विराजमान हो रहे हैं रचित विचित्रम रथकला विभिन्न रथकलाओं को प्रकट करते हुए विलास को प्रकट करते हुए विराजमान हैं ऐसे तत्कुंजे जयति नवकैशोर मिथनम वो नवकैशोर मिथन एक अपूर्व युगल श्री में विराजमान हैं जो कि तत्कुंजे जयति उस कुंजे में जयति का तात्पर्य है इसके सामने सब फीके हैं जयति का मतलब है सर्वोत्कर्षण वर्त वो सबसे उत्कृष्ट होकर के विराजमान है अब जो सबसे उत्कृष्ट वस्तु है उसको छोड़ करके छोटी वस्तु को कौन ग्रहण करेगा इसलिए ऐसे युगल मिथुन इनको छोड़ करके किसी दूसरी वस्तु को हम क्यों ग्रहण करें ये श्री युगल मिथुन ही भगवत्ता का सर्वोत्तम प्रकाशन इनमें ही हो रहा है क्योंकि माधुरी भगवत्ता का सार है और वह माधुर्य अपने आप में जब प्रकट हो रहा है बिना किसी दूसरे कारण के सहज रूप में प्रकट हो रहा है तो वो सर्वोत्पुष्ट होकर के विराजमान उसमें किसी दूसरी चीज की श्रीप्रियालाल के इस विलास में दूसरी चीज की कहीं मिलोनी नहीं है ऐश्वर्य की मिलोनी नहीं है किसी दूसरे के ऊपर अनुराग करने की मिल, मिलोनी नहीं है बल्कि यह श्री अपने स्वरूप में निस्वरूप में निज आनंद प्राप्त करने के लिए ये ये विलास कर रही हैं तो ये विलास इसलिए सर्वोत्तम है कि इसमें ऐश्वर्य का मिलान नहीं है एक बात ये किसी दूसरे का कल्याण करने के लिए नहीं है और इसमें कोई कारण नहीं तो निष्कारण का होना किसी दूसरे के लिए इस लीला का विस्तार न ना ये और माधुर्य का पूर्ण रूप से इसमें स्वरूप का पूर्ण रूप से आनंदात्मक जो स्वरूप है उसका पूर्ण रूप से विस्तार होना इसलिए ये सर्वोत्तम रूप में विराजमान है तो सर्वोत्तमता के लिए एक कारण है किसी दूसरे के लिए ये वस्तु तो नहीं है फिर दूसरा जो कारण हुआ वो के ये जो विलास है इसमें कोई कारण नहीं है क्यों प्रीति की जा रही है कोई हेतु नहीं है कि विवाह संबंध हो गया इसलिए प्रीति की जा रही है या ऐश्वर्य का प्रकाशन करना है तो प्रीति की जा रही है ऐसा नहीं है यहां पर बिना किसी कारण के बिना किसी हेतु के वह प्रीति की जा रही है और सर्वोत्तम स्वरूप को प्रकट किया जा रहा है किसी ऐश्वर्य का सहारा नहीं लिया जा रहा तो मिलोनी से रहित होना अहितुक होना और निज स्वरूप में होना ये तीन कारण ऐसे हैं जो कि श्री राधिका कृष्ण के नुकुंज विलास को सर्वोत्तम सिद्ध करते हैं अन्य सभी लीलाएं महत्वपूर्ण है परंतु या तो लीला वो किसी हेतु से हुई है जो प्रीति है वो उसमें विवाह आदि कोई कारण है या किसी दूसरे के ऊपर कल्याण करने के लिए किसी ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र उनकी रक्षा करने के लिए वो लीलाएं की गई परंतु यहाँ पर ऐसा भी नहीं है स्वस्वरूप में लीला है तो अहितु तो की लीला होकर के किसी दूसरे की लीला न होकर के और स्वरूप में वो लीला का परिपूर्ण रूप से विस्तार है ऐसी माधुर्य का परिपूर्ण प्रकाशन है इसलिए यह लीला जयती सर्वोत्तम रूप में विराजमान का वृंदावन लता मंदरे नंद सुनो दृप्य दोषकंद दोशकंद, दोषकंद दोष कंदल दृढ़ परि रंभ निष्पन्द गात्री दिव्याला कल रास्ते नंदा मृत रसघन प्रेम मूर्ति ही किशोरी अब श्री किशोर की वंदना कर रहे हैं कि काचित वृंदांद है कोई किशोरी ऋजु काचित कहकर के जिनका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है सर्वनाम कही अवर्णनीयता का संकेत करने वाला है कि जिसमें कोई भाषा की असमर्थता जहां प्रकट हो रही है तो काचित कोई अद्भुत वृंदावन नवलता मंदिर एक वृंदावन नवलता का सुंदर लता मंदिर है उस लता मंदिर में नंद सूनो दिपीय दोषकंद श्री नंद सोनू श्याम सुंदर विराजमान है सिद तो नंद सुनो का अर्थ नंद बाबा न लेकर आनंद को प्रकट करने वाले इस लेंगे हा, हा वो <laughs> नंद सुनो नहीं नंद सुनो ही है <laughs> तो नंद सुनो माने प्रतीक्षण आनंद को प्रकट करने वाले जो होकर के विराजमान है प्रतिक्षण आनंद का उल्लास प्रकट करने वाले होकर के जो विराजमान है अथवा नंद के पुत्र है जैसा पिता वैसा पुत्र भी पिता के गोल पुत्र में भी आए हैं नंद सुंदर दृप्य दोष उनकी दृप्य माने परम शक्तिशाली श्री श्याम सुंदर की परम शक्तिशाली दो माने दोनों जो भुजाएं हैं उन भुजाओं के कंदल दृढ़ अभिरंभ निष्पंद उन भुजाओं का कंदल माने समूह तो माने दो भुजाएं उन भुजाओं के समूह से जो पर उस में आनंद के कारण जो निष्पन्द्री हो रही हैं परम सुख को प्राप्त करके श्याम सुंदर की भुज लता को प्राप्त करके जो निश्चल शरीर वाली हो रही हैं आनंद में इतनी डूब रही हैं कि उनको फिर किसी दूसरी वस्तु की चिंता नहीं है तो श्री श्याम के स्पर्श मात्र से ही जिनकी जिनकी जो विमोहता की जो दशा है विमोह की जो दशा है वो उनको प्राप्त हो गई है दिव्यानताभुत रसकला वे श्री राधिका दिव्य अनंत अद्भुत रसकला को प्रकट करने वाली हैं, जो जगत में प्राप्त नहीं होती है सदा प्रकाशमान है ऐसी दिव्य अनंत अद्भुत रस की कलाओं को भी प्रकट करने वाली है आनंद को भी प्रकट करने वाली है कल्पयंती रास्ते ऐसी कोई किशोरी श्रीमद बृंदावन में आज प्रकाशित हो रही हैं आविर्भूत हो रही हैं सांदा नंदा मृत रस घन प्रेम मूर्ति वे सांद्र आनंद अमृत की र... मूर्ति है रस प्रेम मूर्ति होकर के वे विराजमान है तो सार्ण माने घने आनंद आनंद में भी अमृत अमृत का भी रस माने सार का भी सार का भी सार ऐसा जो घन गन प्रेम घनीभूत प्रेम माने जिस प्रेम में संधनी शक्ति मिलकर के मूर्तिमान किशोरी के स्वरूप के रूप में जो प्रेम सामने प्रकट हो रहा है ऐसी किशोरी विराजमान है बहुत अद्भुत वर्णन बालिकी के साथ में आनंद ही घनीभूत भूत होकर के किशोरी जी के रूप में विराजमान है इस बात को कहीं संकेतित किया जा रहा है दोबारा आस्वादन करेंगे काचित वृंदावन नवलता मंदिर कोई श्री किशोरी जी विराजमान है जिनका यथा कथनचित ही वर्णन किया जा सकता है पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता ये हुई काचिन कोई ऐसी अद्भुत जिनका यथाकथ रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता है एज इट इज इस रूप में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता कुछ संकेत से ही उनका वर्णन किया जा सकता है कुछ देकर के कुछ संकेत देकर के उनका वर्णन किया जा सकता है मूल रूप में संपूर्ण रूप में और पूर्ण रूप में पूर्ण रूप में और यथातथ रूप में एक्जेक्ट रूप में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है तो ना तो पूर्ण वर्णन है और न वह यथातथ वर्णन है एज इट इज ऐसा भी वर्णन नहीं है और वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वर्णन भी नहीं ऐसा उनका अपूर्ण है। है तो काचित कहकर के जिनका संपूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता है और पूर्ण रूप में भी उनका यथातश वर्णन न करके केवल संकेत से केवल इंगित मात्र किया जा सकता है ऐसी वृंदावन नवलता शिव वृंदावन की नवलताओं के मंदिर में विराजमान है नवलता का तात्पर्य है श्रीमद वृंदावन के लताओं की यह विशेषता है बन की, कुंज की कुंज विशेषता है कि सब ऋतु में सब फल सब पुष्प सब काल में विराजमान ऐसे नित्य नूतन रूप में श्री प्रियालाल की सेवा करने वाली श्री वृंदावन की नवलता है ऐसे लता के मंदिर में नंद सून हो नंदवा के पुत्र तो हैं पर भी अधिक रसपूर्ण भाव हुआ कि आनंद को सर्वदा सर्वदा प्रिया के हृदय में उत्पन्न करने वाले इसकी उनका नाम नंद सुना कभी कभी रसिक जन जहां मिलोनी रहित एक शब्द का प्रयोग करते हैं वैष्णव माने वृंदावन के रसिक जनों ने इसका बहुत प्रयोग किया वो है मिलोनी माने जिसमें कोई हेतु नहीं है उसको मिलोनी कहते हैं श्रम तम गम ये सब मिलोनी है इनसे रहित होकर के जो शुद्ध स्वरूप में जहां पर श्री सुंदर अपने आप को सब भूले हुए हैं प्रिया जी अपने आप को भूल रही है केवल लाल जी और प्रिया जी इनको ही केवल इन दो का ही परस्पर स्मरण है और किसी का स्मरण नहीं है अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को भूल करके अपना जो आ, सामाजिक माने लीला के समाज का जो उनका स्टेटस है उसको भी भूल करके केवल नुकुन वंदन में मैं प्रिया जी की सेवा करने वाला हूँ मैं प्रिया जी कह रही है मैं लाल जी की सेवा करने वाली हूं ये मेरे हैं मैं इनका हूं केवल इतने भाव को धारण करके हम किसके पुत्र हैं किसकी पुत्री हैं ये सब भी भूल करके हमें क्या महिमा है क्या ऐश्वर्य है इस सब को भी भूल करके तो मिलोनी माने ऐश्वर्य को भूल करके मिलोनी माने जो प्रकट लीला है उस प्रकट लीला के अपने अभिमान को भूल करके नैमित्तिक लीला जो है उनके अभिमान को भूल करके नैमित्तिक माने असुर भद इत्यादि पृथ्वी का भार उतार उतारने के लिए हमने यहां पर अवतार धारण किया है इस बात को भी भूल करके तो अपने नहीं जो लीला है उस लीला में अपने जन्म इत्यादि की लीला उनको भूल करके अपने लीला के प्रयोजन को भूल करके पृथ्वी का भार उद्धार करना है यह दूसरी मिलोनी हुई अब तीसरी मिलोनी वो है श्रम तम दम भ्रम कहीं हम बाप परिश्रम करके यहाँ आए हैं इस, इस श्रम को भूल करके अभसार करके यहाँ पर आए हैं इस श्रम को भूल भूल करके तम मने बिरह के बाद में हमको मिले हैं इस समय मिले हैं बस इनकी कैसे सेवा की जाए ये तस्वुखी भाव ही उनमें विराजमान है श्रम तम गम मन ये तो चिंता लगी हुई है कहीं ये चले नहीं जाए छूट नहीं जाए परंतु तो ये एक कहीं जाएंगे नहीं इस समय मैं इनकी सेवा कर लूं यही ही एकमात्र विचार है तो श्रम तम गम श्रम माने अभिसारम माने ये कहीं दोबारा चले नहीं जाएं तब मने विरह बिरह का विरह जो है ये विरह नहीं दोनों यहां पर एक होकर के विराजमान है और जैसे अनंत काल से मिल रहे हैं अनंत काल तक मिलते रहेंगे ऐसे सेवा करते हुए जहां बुराजमान है श्रम तम और गमने जो गमना गमन है वो नहीं है और भ्रम का तात्पर्य है कि प्रेम वैचित्य है परंतु किसी दूसरे वस्तु के कारण जहां मिलन में बाधा नहीं है ऐसा जो आ, आ, प्रेम है माने मिलन में विराह वह अतिशय नहीं आएगा मिलन में विराह अल्प रूप में तो आएगा परंतु विराह में बाधा डालने वाली साक्षात कोई वस्तु तो नहीं आएंगी तो जिस समय श्री प्रियालाल नुकुंज में मिल रहे हैं उस समय इन चारों मिलो, मिलोनियों से शन गमो भ्रम ब्रह्मा ने किसी अन्य नाय या कहीं होने वाले जो प्यारे प्रिया के अपराध उन अपराध का कहीं भी जहां पर संस्पर्श नहीं शव माने बड़े कठिन से आए हैं अभिसार तब माने परस्पर दृढ़ मान वो है तम गम माने इनका दूर चलेगा चले जाना ये मसला चले जाएंगे ऐसा ग्रम गम नहीं है और ब्रह्मा ने श्री चंद्रावली आदि इत्यादि के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो मिलन में बाधा है किसी दूसरे कारण से उत्पन्न होने वाली जो बाधा है वो बाधा भी जहां नहीं है अर्थात जिस समय श्री प्रियालाल मिल रहे हैं श्री मदन मोहन उस समय उनको बस श्री प्रिया जी कैसे शाम सुंदर की सेवा करें शाम सुंदर कैसे प्रिया की सेवा करें केवल सेवा में ध्यान है और किसी दूसरी चीज का उनको ध्यान नहीं है उनको उस समय मिलते समय एक दूसरे प्रकार की मिलोनी है वो है अपने परिवेश और अपने समाज उनका ध्यान कि हम किसके पुत्र हैं ये किनकी पुत्री हैं ये सब भी ध्यान नहीं है उस समय बस केवल प्रिया और लाल ये दो व्यक्तित्व ही उनके एकमात्र विराजमान हैं ब्रश्वान कुमारी नंद सुत ये व्यक्तित्व कहीं उनके पीछे भावना के पीछे कहीं चला के इसलिए यदि कहीं नंद सूनु शब्द का प्रयोग होता है तो नंद सूनु शब्द का प्रयोग भी फिर नंद कुमार के रूप में न लेकर के सदा सदा प्रिया जी के हृदय में आनंद को उत्पन्न करने वाला आनंद का सवन करने वाला जो स्वरूप है उस अर्थ में नंद सुन शब्द का वहां प्रयोग होगा ऐसा मिलो नहीं रही थी फिर मेरे अवतार पृथ्वी ने ब्रह्मा जी के साथ में जाकर के क्षीर समुद्र पर मेरी प्रार्थना की थी तब मैंने अवतार लिया था इस नैमित्तिक लीला को भी वे भूले हुए हैं तो जहां कोई नैमित्तिक लीला नहीं है जहां कोई अवतार का प्रयोजन नहीं है जहां पर श्री प्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का स्मरण नहीं है और प्रिया के प्रेम में भी जहां श्रम तम गम और भ्रम श्रम का तात्पर्य है अभिसार तम का तात्पर्य है दृढ़ मान क्रोध दृढ़ मान अल्पमान तो बना रहेगा मृदुमान तो बना रहेगा परंतु तो दृढ़मान नहीं है श्रमतम नहीं है गम मे जहां मिलन में कभी बाधा नहीं है और ने किसी दूसरे पक्ष के द्वारा मिलन में बाधा भी उपस्थित नहीं की जा रही है इंटरेक्शन भी नहीं किया जा रहा है ऐसी जो अपूर्व तो नुकुंज मंदिर में जब प्रियालाल मिल रहे उस समय उनकी स्थिति यही है फिर कु मंदिर से जब बाहर कुंज में आएंगे तब उनको ये सारी चीजों का प्रवेश का ध्यान हो जाएगा तो यहां पर उसी एकांत लीला का स्मरण कर रहे हैं कि काचित वृंदावन नवलता मंदिर श्री वृंदावन नवलता मंदिर है उसमें नंद सोनू श्री श्याम सुंदर जो प्रिया के हृदय में अपूर्व आनंद प्रदान कर रहे हैं आज श्री प्रिया उनके दोषकंद उनकी चमकदार जो भुजाएं हैं उन भुजाओं के कंदल माने भुजाओं के कंदल माने में उनकी पकड़ में कंदल में पकड़ में निष्पंद गात्री जो निष्पन्द गात्री होकर के विराजमान हैं है दिव्यानताभुत रसकला जिनमें दिव्य अनंत अद्भुत रसकला विराजमान है कल ऐसी दिव्य अनंत रस अद्भुत रसकला को जो सदा प्रकट करती हुई विराजमान है किशोरी जी आविर्भूत हो गई है मूर्ति वे सांद्र आनंद अमृत रसघन की मूर्ति होकर के विराजमान है घने प्रेम की मूर्ति होकर के वे विराजमान है घनीभूत प्रेम ही आज मूर्तमान स्वरूप होकर के श्रीकिशोरी जी के रूप में विराजमान है ऐसी प्रेम मूर्ति किशोरी यहां पर विराजमान है उन किशोरी की जय हो वे किशोरी आवे रास्ते आज मेरे सौभाग्य से सामने प्रकट हुई हैं स्पष्ट हो गया किसी वृंदावन के मंदिर में आनंद को प्रदान करने वाले श्री श्याम सुंदर की जो भुजलता उनके कंदलमाने बंधन में दृढ़ के कारण निष्पन्द गात्री होकर के जो प्रेम में डूबी हुई होकर के विराजमान हैं ऐसे दिव्य अनंत अद्भुत रसकला की मूर्ति रसकला को प्रकट करने वाली आनंद घन मूर्ति श्री राधे का आविरास से आई मेरे सौभाग्य से सामने प्रकट हुई हैं उनकी जय हो जय हो मनुष्य राधारामी की जय ऐसे आग रास्ते प्रेम रस घन प्रेम मूर्ति वे प्रेम रस घन मूर्ति वे आरूर्भूत होकर के विराजमान हुई हैं आगे कह रहे हैं न ते लोकम तेलोकम निगम जातम कुल परम रसम राधायाम किल पर सता स्थित अब रसिक जनों का वर्णन करें शिवृंदा उनके रसिक जन कैसे उन रसिक जनों का वर्णन करें रसिक जनों की मेहमा का रसिक जनों का स्वरूप ही कोई अद्भुत है न जानिते लोकम जो कि लोक परंपरा को नहीं जान की परवाह नहीं करते हैं न जानिते लोकम लोक परंपरा को भी नहीं जानते निज आनंद में परिपूर्ण केवल प्रियालाल की सेवा उस सेवा रस में ही जो डूबे हुए हैं और लोक में कहा हमको लाभ है कहां हमको हानि है इसको भी न जानते जो नहीं जानते न जानते लोग अब कौन बुराई करेगा कौन अच्छाई करेगा इस बात को जो नहीं जानते हैं निंदा स्तुति लाभ हानि अपनी आ, सुख दुख इन तीन चीजों का जिनमें विचार नहीं है ऐसे वे न जानते लोकम तो जगत में मेरी निंदा होगी स्तुति होगी लाभ होगी हानि होगी अथवा मेरी स्थिति जो है वह सम्मान या असम्मान में कहा जाएगी इसको भी वे रसिजन नहीं जानते नचन नगम जातम उनको इस बात की भी परवाह नहीं है कि वेद क्या कहते हैं निगम क्या कहते हैं ब्रह्म का क्या स्वरूप है परमात्मा का क्या स्वरूप है इसको भी नहीं जानते है प्रियाजी के साथ में उन्होंने अपना संबंध जोड़ लिया है और जोड़ करके वह सीधे सीधे प्रिया जी से प्रीति कर रहे हैं निगम जातम माने वेद के ज्ञान की भी उनको परवाह नहीं है उनका जो प्रिया जी से संबंध जुड़ गया है उस सम्बंध की परवाह है अब इस संबंध के विषय में वेद क्या कहता है इसकी पर तो निगम जात निगम जात भी वेद क्या कहते हैं इसको भी नहीं जानते कुल परंपरा में कुल की क्या परंपरा है कि भाई हमारे कुल में तो अमुक देवी की समाराधना होती रही है अमुक देवता की समाराधना होती रही है कुल परंपरा को भी छोड़ करके वे रसिक जन एक जगह श्री किशोरी जी के श्री चरणानंद में ही अपने चित्र को पूरी तरह से लगाए हुए तो कुल परंपरा कुल की जो परंपरा है उस कुल की परंपरा को भी वे नहीं जानते हैं नो जान सताम चाप चरितम वे सताम चाप चरितम संतगणों का सत्पुरुषों का क्या चरित्र है क्या धर्म है क्या अधर्म है इसकी भी परवाह नहीं करते संतों की चरित्र माने सताम माने सत्पुरुषों का जो चरित्र है वर्णाश्रम धर्म में जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था की भी चिंता न करके उनको सबसे पहले चिंता है कि श्री ठाकुर जी की सेवा कैसे की जाए उनकी उनका आ, प्रिया को सुख कैसे प्रदान किया जाए उनके सुख में वृद्धि कैसे की जाए इसलिए न सताम चाप संतों का जो चरित्र है उसको भी वे नहीं मानते हैं मान्य वर्णाश्रम धर्म जिसके द्वारा अभ्युदय और निश्रेष की प्राप्ति हो अभ्युदय का तात्पर्य है पाप इत्यादि कर्मों की निवृत्ति होकर के जो पुण्य सात्विक भाव उनकी प्राप्ति होना यह अभ्युदय और निश्रेष का तात्पर्य है मोक्ष तो जिसके द्वारा सात्विकता की वृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो उसका नाम है धर्म या तो यथोव उदय निश्रेयस प्राप्ति परंतु ये संतों का जो चरित्र है वर्णाश्रम धर्म उसकी भी वे परवाह नहीं करते रसकों का कर वर्णन चल रहा है रसिक कैसे होते हैं कितना न जानते लोकम वे लोग की व्यवहार को भी महत्व तो नहीं देते हैं माने तीन तरह का व्यवहार जो लोग का है कि किससे मेरा सामाजिक सम्मान बढ़ेगा सामाजिक सम्मान घटेगा कहां लाभ होगा कहां हानि होगी कहां सुख मिलेगा और कहां दुख मिलेगा ये तीनों वस्तुएं लोक व्यवहार इनको वे नहीं जानते और न निगम जातम मैं जो श्री प्रिया जी से प्रेम कर रहा हूं कर रही हूं उनकी दासी बनकर के उनकी सेवा कर रही हूं इसके विषय में वेद क्या कहते हैं इसकी मुझे परवाह नहीं मेरी जो प्रीति है उस प्रीति की मुझे परवाह है वेद क्या कह रहे हैं उन वेद के आधार पर मैं उनकी सेवा नहीं कर रही हूं बल्कि अपने सहज आत्म संबंध के कारण श्री किशोरी जी को अपना स्वरूप अपनी स्वामी समझ करके फिर उनकी सेवा करती हुई मैं विराजमान हो रही हूं तो निगम जातम माने जहां पर तत्व का साक्षात रूप से निरूपण किया जाए उसका नाम है निगम आगम का मतलब है कि पर परतत्व का जो स्फूर्ति ऋषियों के हृदय में हुई उसको ऋषि कहीं प्रस्तुत कर रहे हैं और उसमें साधन मार्ग को प्रस्तुत कर रहे हैं उसका नाम है आगम निगम आगम में अंतर यही कि निगम माने साक्षात हृदय में प्राप्त होने वाली ब्रह्म की स्फूर्ति और जिसमें ब्रह्म तत्व का ही निरूपण हो आगम का तात्पर्य है उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के साधन का ऋषियों ने अनुभव करके जो वर्णन किया उसका नाम है आगम तो वे जात को भी नहीं समझते हैं निगम निगम आगम आगम कहीं न कहीं गुण ग्रंथ और लोक वेद पर चलो परम परा को पंथ ये परा जो पंत है परम प्रेम का जो पंथ है वह लोक वेद की मर्यादा से भी अलग चला है तो कैसे हैं कि निगम जातम? जात को को इनके तर्कों भी के आधार पर प्रीति नहीं कर रहे हैं बल्कि वे स्वाभाविक संबंध के कारण श्री प्रिया जी से प्रीति कर रहे हैं कुल परंपरा कुल की परंपरा उनको भी नहीं देख रहे हैं कि हमारे कुल देवी में कौन देवी की कहां परंपरा पूजा हो रही है इसको छोड़कर के अनं रसिक हो करके वे एक जगह पूजा करते हुए विराजमान हो रहे हैं नो जानाती जाना सताम चाप और वे सताम चाप चरितम माने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले जो संतगण जो महापुरुष हैं सतपुरुष हैं उनके आचरण की भी उनको परवाह नहीं उनको परवाह है श्री प्रिया जी की सेवा करने की उनको शास्त्र क्या कहता है क्या नहीं कहता है इसकी परवाह नहीं है शिवप्रिया लाल की सेवा उसकी ही उनको विशेष रूप से परवाह है न सता चापित मान्य वर्णाश्रम धर्म उसकी चिंता न हो करके शिव प्रिया लाल की सेवा उनको सुख देने की चिंता उनको निरंतर निरंतर विराजमान है रसम राधायाम आभजति भजत किल भाव ब्रिज मण ऐसी श्री राधिका में जो अपने रस को स्थापित किए हुए हैं श्री राधिका के साथ में ही जिनका रस माने दास रस सेवा रस श्री राधिका के साथ में ही जिनको जुड़ा हुआ है किल भावम ऐसे रसिमजनों का जो भाव है वही अद्भुत है व्रज मणव राहस्य वे व्रज की मणि रूप श्री राधिका हैं इस व्रज की मणि रूप होकर के श्री राधिका व्रज का, का तात्पर्य है अनन्य प्रीति धारण करने वाली जो श्री किशोरिजु उन किशोरिजु में ही जिनकी प्रीति है तो व्रज माने एक लक्ष्य प्रेम एक लक्ष्य को लेने वाले जो प्रेम ऐसे व्रज की मणिभूत ऐसे प्रेमी जनों का जो स्थान है उसका नाम हुआ ब्रिज उसकी मणिभूति जो श्री राधिका उनमें ही जिनका चित्र लग रहा है रहस्य स्थिति ऐसे श्री राधिका के रहस्य में अर्थात श्री राधिका के माधना के महाभाव उस माधना के महाभाव रूपी रहस्य में जिनकी स्थिति हो गई है श्री प्रिया जी की श्याम सुंदर के साथ में जो प्रीति उस प्रीति को कैसे मैं बढ़ाऊ मेरी कैसे सेवा हो इस रहस्य में ही जिनकी स्थिति है तो रहस्य स्थिति रहस्य क्या है श्री किशोर जी का प्रेम सर्वोत्तम प्रेम है उसे बढ़कर के कोई प्रेम दूसरी को हो नहीं सकता है मादना की महाभाव का उस मादना की महाभाव स्वरूप श्री राधिका उनकी जैसे श्री श्याम सुंदर की सेवा है उस सेवा में मैं शिवप्रिया जी के भाव को कैसे बढ़ाऊं शिवप्रिया लाल के उस मिलन में कैसे मैं सहयोगी होकर के विराजमान हूं उनकी सेवा करते हुए कैसे विराजमान हूं ऐसे रहस्य में जिनकी स्थिति है ऐसे लोग सदा सदा बंदनीय है न साधारण गति ही ऐसे लोगों को साधारण लोग नहीं जानते न साधारण गति ही उनकी गति साधारण नहीं है माने वहां तक साधारण लोगों की पहचान पहुंच नहीं है तो वृंदावन के रसकों की वंदना कर रहे हैं कि रसिकजन अद्भुत होकर के विराजमान हैं जो श्री प्रियालाल के सेवा रूपी सुख को प्राप्त करने के लिए न जानी लोकम कहा लाभ हानि है कहा सुख या दुख है कहा हमारा सम्मान या असम्मान है इन तीनों वस्तुओं को जो नहीं जानते नगम जातम हम जो श्री प्रिया जी से दासी को स्वीकार किए हुए हैं राधा चरण दासी को जो स्वीकार किए हुए हैं इसके विषय में शास्त्र क्या कहता है कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है क्या कह रहा है इसकी भी उनको परवाह नहीं हमारी जहां प्रीति लग गई है लग गई है हम शास्त्र के आधार पर वहां प्रीति नहीं कर रही हैं शुरू शुरू में शास्त्र के आधार पर प्रीति होती है बाद में ऐसा होता है कि तो शास्त्र एक तरफ धरे रह जाते हैं प्रीति जो है वह इसकी परवाह नहीं करती के शास्त्र क्या कह रहे हो रो शास्त्री आशास्त्री कभी होगी नहीं क्योंकि आधार तो उसका शास्त्र ही है परंतु जब प्रीति जुड़ गई इसके बाद में शास्त्री के वे चिंता नहीं करते शास्त्र एक तरफ रहता है और सहजो स्वाभाविक क्योंकि जो वास्तविक रसिक जनों की प्रीति है वो कभी अशास्त्री तो हो ही नहीं सकती वो सुधर शास्त्री ही होगी गुरुजनों के वचन ध्यान रखना कभी भी अशास्त्री हो ही नहीं सकते हैं यदि अशास्त्री हो रहे हैं तो वो गुरु वचन नहीं है वे जरूर कहीं व्यक्ति के वचन गुरजनों की जो वचन हैं वे सदा शास्त्र से संगत ही होंगे वे शास्त्र के विरुद्ध कभी होंगे ही नहीं क्योंकि उन्होंने भगवत कृपा प्राप्त की है और भगवत कृपा के कारण उनके वचन निकल रहे हैं ऐसे वचन सर्वदा शास्त्रीय होंगे अशास्त्री कभी होंगे ही नहीं तो निगम जातम तो गुरुवचन कभी अशास्त्री हो ही नहीं सकते वे शास्त्र के अंकुल ही होंगे और कुल परंपरा को भी नहीं जानते हैं और अह सताम नाचाप चढ़तम और वे वर्णाश्रम धर्म देव ऋषि पितर इनका हमारे ऊपर ऋण है और इनके लिए हम इनके यज्ञ को करते हुए विराजमान हो ये जो वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है इसको भी वे नहीं जानते हैं इसकी भी वे परवाह नहीं करते हैं पहली परवाह इनकी है ठाकुर जी की सेवा की फिर इसके बाद में अन्य जो परवाह है वो फिर दूसरे देव ऋषि पृथक इनकी वे परवाह करेंगे मुख परवाह उनकी भगवत सेवा के लिए ही उनकी मुख्य परवाह होगी प्राथमिकता भगवत सेवा में ही उनकी एकमात्र होगी तो मैं सतम चाप चरित वर्णाश्रम धर्म के चरित्र को भी उपेक्षा करके प्रधान रूप में वे भगवत सेवा करेंगे यहां पर ये संकेत भी कर रहे हैं कि भगवत सेवा तो करे नहीं और अन्यता धारण करके वर्णाश्रम धन का त्याग करें तो महापतन हो जाए ये साब धन राधायाम आभती जो श्री राधिका के प्रति ही अपूर्व दास रस का भजन करने वाले हैं किल भावम जिनमें भाव भक्ति अपूर्व रूप से विराजमान है श्री राधिका ब्रज मणव रहस्य व्रज की मणि होकर के विराजमान है ऐसी ब्रज की मणि ब्रज का जो मूल तत्व है वो है कृष्ण सुखदेना और इस कृष्ण सुख देने की रहस्य सर्वोत्तम रहस्य कहाँ हैं श्री राधाम राधिका में इसे राधिका को ही रहस्य कह दिया गया तो व्रज मणव रहस्य जो ब्रज की मणि है और संपूर्ण ब्रज की रहस्य रूप होकर के विराजमान व्रज का सार क्या है केंद्रीय भाव क्या है कृष्ण सुख की कामना यह है व्रज का केंद्रीय भाव और यह सर्वोत्तम तो कहीं विराजमान है तो वो कहा है श्री ऐसे उस रहस्य में जिनकी स्थिति है ऐसे लोग न साधारण गति ही ऐसे लोगों के रसकों के तत्व को कोई साधारण जन नहीं जान सकता है साधारण लोग उनकी गति उनके रहस्य को नहीं जान सकते हैं न साधारण गति ऐसे लोग कोई साधारण गति वाले नहीं है या साधारण जन उनको नहीं जानते हैं न तो वे साधारण जन जैसा व्यवहार करते हैं और न कोई उनको उनके तत्व को जान सकता है तो जीव ईश मिल दो नाम रूप गुण पर रसिक कहावे सोए सोय जो जल घोर है सर करा कि जीव की मेरा सुख मेरे साथ तेरा सुख तेरे साथ यह हो गया छल कपट तो छाण कपट भ्रम दिन दुल तिन को भाग कहत नहीं आ रही रसिक कह रहे हैं कि जो छाण कपट और भ्रम दिन दुल दिन माने प्रतिदिन प्रतिक्षण कपट नहीं कपट क्या है तेरा सुख तेरे साथ अपना सुख मेरी जेब में यह कपट तो रसिक जनों की स्थिति यही है कि वे रसिकजन उनका अपना सुख है ही नहीं प्रिया के सुख में ही श्री लालजी के सुख में ही उनका सर्वस्व सर्वस्व सुख होकर के विराजमान तो छाण कपट मैं तेरा सुख तेरे साथ मेरा सुख मेरे साथ इस बात को छोड़ करके और ब्रह्मा ने जाने कृपा मिलेगी कि नहीं ये दो चीज को छोड़ करके तो ऐसे जो जाने हैं उनका भाग कहत नहीं आवे उनका भाग्य कहते नहीं आता है वो अद्भुत होकर के विराजमा तो ब्रजमण रहस्य न साधारण गति तो जो श्री राधिका ब्रज की मणि है और रूप होकर के विराजमान जो पदार्थ है वो ब्रह्म है जो है, दे है तो देश तो ब्रह्मा लीन हो जाना यही जिनका बाद मांगे एकमात्र जीवन का परम लक्ष्य है ब्रह्म जो प्राप्त कर लेना जिनका लक्ष्य है कथचंद ऐसे कुछ लोग हैं बात कठिन है ये भी चीज परंतु कथचंद कुछ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते भीड़ तो बहुत सी है परंतु भीड़ में से कुछ लोग ऐसे हो सकते उनकी भी अपेक्षा भगवत बंदन आनंद मत्ता कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ब्रह्मानंद की भी अपेक्षा भगवत आनंद को बड़ा मानते हैं भगवत बंदन कुरान का वंदन करना है इस आनंद में ही डूबे हुए हैं ऐसे बहुत कम लोग और कुछ लोग हैं कुछ लोग केवल ब्रह्मानंद को मानने वाले हैं कुछ भगवत आनंद को तो भगवान का तात्पर्य है कुछ लोग हैं ष्व से पर पूर्ण परंतु स्वरूप आनंद में जो विराजमान है रहने वाले कुछ लोग विराजमान लिखी जय तो भगवत वंदन आनंद ऐसे भगवान की वंदना करने के आनंद में जो मतवाले होकर के विराजमान है वे भगवान आनन्त ऐश्वर्य से युक्त होकर के अद्भुत स्वरूप ऐश्वर्य आनंद रूप जो पदार्थ है जिसको भगवान कहते हैं अद्भुत स्वरूप भी है और अद्भुत ऐश्वर्य ऐसा जो तत्व है उस की वंदना में कुछ मुखवा हैं ऐसा तत्व सामान्यतः तो होगा कहीं उसका जब वर्णन किया जाएगा तो उस तत्व को पहचाना जाएगा श्री नारायण के रूप में परम व्योम श्री नारायण वही सबके आश्रय होकर के सब अवतारों के अवतारी होकर के कहीं विराजमान है नारायण के एक अवतार हुए वे हुए गर्भोदशाही उन गर्भोदशाही के ही विभिन्न अवतार सृष्टि का पालन करने के लिए अवतरित होते हैं द्वितीय पुरुष उनके ही अवतार ए ते चांस कला पुनस माने द्वितीय पुरुष उनके अंश कला होकर के कृष्ण भगवान स्वयं अनेक अवतार हैं कृष्ण उनमें स्वयं भगवान होकर के विराजमान तो भगवत वंदन आनंद मत कोई भगवान के बंदन करने में ही मतवाले हैं मनुष्य नारायण की समाराधना करने वाले नारायण के ही फिर वैभव स्वरूप होकर के पुरुष अवतार पुरुष अवतार के ही वैभव स्वरूप होकर के फिर वराह नृसिंग इत्यादि जितने भी अवतार हैं वे अवतार विराजमान हैं ऐसे लोग बहुत सारे संसार में बहुत सारे कथित कुछ लोग ऐसे भी उनमें भी छठे हुए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं उनमें भी केचित गोविंद सक्षादि अनुपम परमानंदम श्री गोविंद के सख्स इत्यादि भाव में विराजमान होने वाले उनमें ही परम आनंद प्राप्त करने वाले हो सकते हैं आदि शब्द के द्वारा दिखाया कि दास सख्स वासल्य इन भाव को धारण करने वाले और शांत श्री गोविंद को ब्रह्म करके ईश्वर करके मानने वाले ऐसे भी कुछ भक्तों हो सकते हैं शांत भक्ति किसका नाम बोले श्री कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा करके मानना इसका नाम है शांत है तो कृष्ण परंतु तो मेरे कृष्ण ब्रह्म हैं परमात्मा हैं। इसको जो माने माने उनके साथ में राग संबंध नहीं है उनके साथ में तत्व संबंध है वे लोग कह रहेंगे शांत जहां पर लौकिक सेवक सेवक भाव के हमारे राजा हैं श्री नंद बाबा उन नंद बाबा के ये राजकुमार हैं मैं नंद बाबा की प्रजा हूं और प्रजा होने के कारण मेरे ये शासक हैं राजकुमार हैं ये हो गया दास भाव लौकिक सदबंध भाव ये दास हो गया फिर मेरे सखा हैं ये सक्ष भाव हो गया फिर मेरे हैं ये बासल्य भाव हो गया फिर इनके लिए मेरा देह गेह सब कुछ समर्पित है यह मधुर भाव हो गया तो कोई ऐसे हैं जो गोविंद के सख् आदि अनुपम परम आनंद में विराजमान हैं अन्य स्वगंते ऐसे कुछ लोग विराजमान हैं पर इनमें भी अन्य कोई कोई बड़े दुर्लभ जन हैं वे दुर्लभ जन कौन हैं जो कि श्री राधा किंकरी नाम जो कि श्री राधिका की किंकरी बनकर के श्री राधिका की सेवा करना चाहती हैं तो संसार में प्रवहमान आने जनों में बहुत कम लोग ब्रह्म तत्व को जानने वाले होते हैं उनमें भी बहुत कम लोग भगवत तत्व को जानने वाले होते हैं उनमें भी बहुत कम लोग श्री कृष्ण तत्व को जानने वाले हैं उन कृष्ण तत्व को जानने वालों में भी बहुत कम लोग जो राग संबंध के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा करें और उनमें भी राग संबंध में भी श्री राधिका की दासी बनकर के श्री कृष्ण की सेवा करने वाले तो बहुत कम लोग ही हैं तो श्री राधा किंकरी नाम ऐसी राधिका की किंकड़ियों को किंकरी उनका जो सुख है वो सुख अद्भुत सुख है उस सुख की एक झलक मिल जाए तो व्यक्ति कृतकृत्य हो जाए अखिल सुख चमत्कार सारहिक सीमा ऐसी श्री राधिका की किंकरी गणों की श्री राधिका कौन है बोले सुख चमत्कार सार की सीमा है आज मैंने श्री राधिका को उनकी किंकरियों की सुख की चमत्कार की सीमा रूप करके जाना और उनकी सीमा रूप करके जान करके उनकी शरणागति ग्रहण की है तो अब मैं ब्रह्मानंद का त्याग करके भगवदानंद का त्याग करके गोविंद के सख्स आदि परमानंद का त्याग करके जो श्री राधिका की किंकर हैं उन किंकियों की स्वामिनी श्री राधिका उनके चमत्कार सुख की सीमा को ही ध्यान कर रहा हूं यहां पर क्रिया जो है वो बाक्य का समापन होगा कि श्री राधिका कौन है चमत्कार सारहिक सीमा जो चमत्कार सार की सीमा है वो सीमा रूप में श्री राधिका को ही मैं जानती हूं जानता हूं तत्पादाम भोज राजन नखमण जो एक श्री राजंकरणों के वैशिष्ट्य की क्या का, क्या स्वरूप है उसके वैशिष्ट को दिखा रहे हैं तत्पादाम भोज राजन श्री राधिका के चरण कमल में विराजमान नखमण बिलस ज्योति जो नख की ज्योति निकल रही है श्री राधिका के चरण नख की जो ज्योति निकल रही है उस ज्योति में ही जिनकी एकमात्र चमत्कार सीमा है ऐसी रसिक जनों की मैं वंदना करता हूं और श्री राधिका की वंदना करता हूं कि किंकियों के लिए जो चमत्कार की परम परम सीमा है वे श्री राधिका ही मेरी परम परम उपास्य हैं, मेरी परम उपास्य हैं ये बाकी शेष को अपनी तरफ से जोड़ लेना चाहिए श्री राधिका परम सीमा होकर के विराजमान तो किंकाम किंकणीगण श्री राधिका के चरण नख के से नकटने वाली जो ज्योति है उसकी एक छटा मात्र को प्राप्त करके अपूर्व चमत्कार की सीमा को प्राप्त करती हैं ऐसी तो कैसी होंगी किंचित वे तो किंचित ही होंगी तो ब्रह्मां के बाद कथचंद कुछ लोग हैं जो ब्रह्मानंद को प्राप्त करने वाले हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवत भगवान की वंदना करने में ही आनंद में मत होंगे उनमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कृष्ण अवतार को की महिमा को समझेंगे उस गोविंद के अवतार की महिमा को समझेंगे उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो गोविंद की नित्य लीला में सक्ष दासे बात्सल्य और गोपी भाव इत्यादिक भाव को धारण करके आनंदम परमानंदम परमानंद को प्राप्त करेंगे और उसका आस्वादन करेंगे परंतु उनमें भी श्री राधिका की किंकरी होना या तो अत्यंत अत्यंत कठिन अल्प होकर के विराजमान है दुर्लभ होकर के विराजमान है तो श्री राधिका की जो किंकरी गण है वे तो अत्यंत अत्यंत अद्भुत होकर के विराजमान उन किंकरीगणों के में भी जो किंकरीगण श्री राधिका के चरण कमल उनके नख की ज्योति की एक छटा में भी अद्भुत अखिल चमत्कार सार को प्राप्त करती हैं वे तो बंदनियों में सीमा रूप होकर के विराजमान श्री राधिका उनकी परम परम उपास्या वे अनुकरणीय जनों में ऐसी रसिकजन श्री राधिका की दासी वे परम सीमा होकर के ही विराजमान होंगी तो तुलनात्मक जो अध्ययन है वो तुलनात्मक अध्ययन कहीं किसी की निंदा के लिए नहीं है बल्कि अपने उपास्य की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए यहां पर वो सर्वोत्तम वस्तु का निरूपण किया गया तो श्री राधिका की उन किंकरियों का तो कहना क्या वे तो चमत्कार की एकमात्र सीमा है और उनके लिए श्री राधिका ही चमत्कार की अद्भुत सीमा है तो चमत्कार की तो सीमा ये के लिए भी आई कि वे किंकड़ी गण जो ऐसी हैं वे सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं और उनके भी आस्वाद की परम सीमा कौन है परम सीमा श्री राधिका ही है तो श्री राधिका की जो किंकरी गण है वे तो राधिका के चरण कमलों में विराजमान नखमणी से जो ज्योति निकल रही है उस ज्योति की एक छटा को प्राप्त करके भी अद्भुत चमत्कार प्राप्त करती हैं उनके उस अनुभव का क्या कहना वह अनुभव भी परम सीमा तो एक सीमा कह करके राधिका परम सीमा हुई उनकी सखी गपासना करने वालों में परम सीमा हुई और सखियों में श्री राधिका का दर्शन करके जो चमत्कार प्राप्त हो रहा है वह चमत्कार भी आनंद की सीमा हुआ तो विषय की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ आश्रय की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ और आस्वाद की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ एक सीमा यदि कोई है तो वो कौन है राधिका चरण दास ये तीन तरह से चमत्कार सारिक सीमा चमत्कार सार की एक सीमा कहां है बोले राधिका से बढ़कर के कोई उपासन नहीं हो सकता सखियों से उन दासियों से किरियों से बढ़कर के कोई अधिक श्रेष्ठ अधिकार नहीं हो सकता है और इन सखियों के मंजरियों के आस्वाद से बढ़कर के कोई दूसरा आस्वाद नहीं हो सकता है ये श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ सीमा है उनकी दासी सर्वश्रेष्ठ उपासका है और दासियों का भी श्री राधिका के चरण नक्की एक कांति को देख करके जो चमत्कार हो रहा है वह आस्वाद की भी परम सीमा है तो आस्वाद की परम सीमा उपास की परम सीमा और उपासकों की परम सीमा के रूप में श्री राधिका दासी होना यही मुख्य वस्तु स्थापित हुआ ऐसे अद्भुतता निरूपण की गई और आगे निरूपण कर रहे हैं क्या बात ये कोई ब्रह्मानंद को कहने वाले हैं कोई भगवत को कहने वाले हैं कोई गोविंद से प्रीति करने वाले हैं गोविंद से प्रीति करने वालों में भी दासी की अपेक्षा श्रेष्ठ दास नहीं शांति की अपेक्षा श्रेष्ठ दास दास की अपेक्षा श्रेष्ठ सखा सखा की अपेक्षा श्रेष्ठ बसल वात्सल्य भाव रखने वाले उनकी भी अपेक्षा श्रेष्ठ गोपी भाव रखने वाले गोपी भाव नायिका भाव रखने वालों से भी अधिक श्रेष्ठ हुए श्री राधिका की दासी उन राधिका की दासियों के भाव में भी जो श्री राधिका के चरण नख की एक कांति को देख करके अद्भुत चमत्कार का अनुभव करें उनका अनुभव सर्वश्रेष्ठ तो राधिका सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में दासी परम श्रेष्ठ और उन दासियों का श्री राधिका का दर्शन करके जो चमत्कार हो रहा है वह चमत्कार परम श्रेष्ठ होकर के बिराज तो यहां पर सीमा का निर्धारण किया गया कि राधा कैंकर ही राधा कैंकर्य ग्रहण करते हुए श्री राधिका के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना यही प्रयोजनीय पदार्थ की परम सीमा है राधा कैंकर्य सहित श्री राधिका के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना दास माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना यही आ, उपास्य तत्व की परमपरम सीमा दोबारा श्री राधिका का कैंकर्य धारण करके कैंकर्य में जो परम सुख है वह ही उपास्य की परम सीमा है राधा दासी ही उपास्य तत्व की परम परम सीमा स्थापित न देव ब्रह्मा हरिभक्त न यज्ञ यद राधा मधुपति मधुपतिरह दासी तयोदासू तदुपचित केली रसमे दुरंता प्रत्याशा हर हर दिशोर गोचरे तुम न देवई ब्रह्माद्यायी श्री राधिका की जो अपूर्व महिमा है न देवई ब्रह्माद्यायी उस माधुर्य को ब्रह्मा इत्यादि देव प्राप्त नहीं कर सकते हैं दुरंता क्रिया है दुरंत न देवी ब्रह्माद्यायी द्वरंता वह ब्रह्म इत्यादि देवों के द्वारा भी प्राप्त गोचरय तुम दुरंता उसका दर्शन कर सकना दुरंत है ब्रह्मा आदि देवता भी दृश्य गोचरी तुम नो श्री राधिका का दर्शन कर सकने में समर्थ नहीं है श्री राधिका की महिमा दुरंत है नकल हर भक्त ही जो श्री विष्णु नारायण के भक्त हैं ऐसे जनों के द्वारा भी श्री राधिका की महिमा को समझना संभव नहीं है वह उनके लिए भी राधिका चरण दास से उनके लिए भी दुरंत है न सुरोदाद भी श्री राधिका के जो सुरजन हैं, नहीं जो कृष्ण के सुरुजन हैं, श्रीराम सुवल मधुमंगल इत्यादि उनके द्वारा भी श्री राधिका के दासी गणों की महिमा को समझना कठिन है और श्री राधिका के माधुर्य का पूरी तरह से आस्वादन करना उनके लिए भी गोचर करना या भी दुरंत है यद्य राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तो श्री राधिका का जो मधुपति के साथ में जो अपूर्व विलास व रहस्य न ब्रह्मा इत्यादि के द्वारा सुविदित है न भक्तों के द्वारा सुविदित है ना सखा दास बासल्य रस वाले और गोपी भाव वालों के द्वारा वह सुविदित है जो भावोल्लास का माधुर्य दासी गणों में व्याप्राप्त है वह कहीं सुविदित नहीं है तय दासी भूतवा ऐसी श्री राधा कृष्ण की दासी बनकर के तदुपचित केली रसमय श्री प्रियालाल की जो केली रस है लाल के केली में जो डूबे हुए हैं दुरंता प्रत्याशा ऐसी आशा में धारण किए हुए हूं परंतु यह आशात है हर हर दिशो गोचरे तुम हाय हाय राधिका प्रिया प्रिया लाल की केली रसमय दर्शन करने की दृशोर गोचरे तुम केली रस का आंखों से दर्शन करने के लिए मेरे हृदय में प्रत्याशा है आशा है परंतु दुर्ंता ये दुर्लभ आशा में कर रही हूं परंतु क्या ये आशा श्री किशोरी कभी पूरी करेंगे मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है किम और कदा यही दो साधन है तो तय दासी भूतवा श्री प्रियालाल इनकी दासी बनकर के तदुपचित के रसमय प्रियालाल ने उपचित माने जिसका पोषण किया उपचित माने पोषण करना प्रियालाल के द्वारा जो पोषित केली जो श्री विलास है उस विलास में प्रियालाल की की सेवा करना करने प्रत्याशा मेरे हृदय में दुरंत प्रत्याशा लगी हुई है बड़ी दुर्लभ आशा मेरे हृदय में लगी हुई है हर हर दृश्य गोचरे तुम कब श्री किशोरी जो ऐसी कृपा करेंगे कि क्या मैं उस रूप माधुरी का उस सेवा को कर सकूंगी ये हर हर हाय हाय ये हर हर अहो अहो हे प्रभो ऐसी कृपा करो अद्भुत है अद्भुत है विशोर गोचरे तुम प्रत्याशा दुरंता मेरे हृदय में आशा है परंतु वो दुरंता वो बड़ी कठिन है क्या मैं उसका दर्शन कर सकूंगी दोबारा सुन लें श्री राधा मधुपति रहस्यम श्री राधिका और मधुपति माने श्री श्याम सुंदर इनका जो रहस्य है वह रहस्य न देवई ब्रह्माद्यय सुविधतम न तो ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को ज्ञात है न खल हल भक्तई न ना श्री नारायण के भक्त इस माधुरी को जानते हैं इस रहस्य को जानते हैं भी, लीला में भी जो दासे दास और बात्सल भाव और गोपी भाव के रहस्य के जो जन हैं वे भी इस रहस्य को नहीं जानते हैं ये रहस्य जानते हैं कौन बोल जिन्होंने श्री राधिका का दासी भाव स्वीकार किया वे ही इस रहस्य को जानते हैं इसलिए तय और दासी भूत्वा स्वयं मैं दासी बनूंगी श्री राधिका की राधिका के प्यारे हैं शाम सुंदर इसे दुगने प्यारे हुए और इस प्रकार युगल की दासी बनकर के तदपचित केली रसमय श्री प्रिया लाल जो केली रस का उपचित माने पोषण करते हुए जो विराजमान हैं उस रस्मय है, लीला में मैं उनकी सेवा करूं ये मेरे हृदय में दुरंत प्रत्याशा एक दुर्लभ आशा है हे किशोरी जो हर हर किम और कदा इन दो तो वस्तुओं का आश्रय लेकर के हाय हाय अहो अहो क्या किशोर गोचर तुम क्या आप मुझे वह केली रसमय लीला में सेवा उसको गोचर कराएंगे अर्थात मैं आपकी सेवा करते हुए तब विराजमान होंगे ऐसी आप कृपा करो आपकी कृपा के बिना ये वस्तु तो कभी भी नहीं दिख सकती है ऐसी कृपा करते हुए आप मेरे ऊपर विराजमान हो बोलो लाली लाल की जय मिता हरी गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय भोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री मनमोहन लाल की जयताय गौर हरि